की बात सुन ली उसमें वो कोई मुस्लिम भाई की कतल नहीं हुई लेकिन शायद वो हिंदू था या कौन हिंदू ही था ना और वो तो कोई गवर्नमेंट की नौकरी में था और अपना काम कर रहा था उसको भेजा गया था उसको कोई होगा जिसके हाथ में बंदूक पड़ी थी तो उसने बंदूक से उसको मार डाला उसने कोई गुना किया था ऐसा मैं नहीं सुनता लेकिन बस उसके दिल में आया कि ये आदमी है वो हम कहते हैं ऐसा नहीं करता है इसलिए मार डाला तो मैं उसमें से कहना तो इतना चाहता था कि ये जो हमारे में आदत हो गई है और अभी तो हम, हमने शुरू की आजादी और आजादी शुरू करते ही बस हमारे में ऐसा है आ गया कि हमारे पास बंदूक है तो बंदूक से किसी को मार डालो जैसे एक आदमी होता है तो पंखे को मार डालता है पंखे उड़ते हैं तो उस पर गोली चलाकर मार डालता है बड़ा शिकारी बना अगर उठते हुए पंखी को मार सकता है तो या तो प्रैक्टिस करने के लिए चले जाते थे तो वहाँ कोई निशान बना देते निशान को मारते ऐसे एक इंसान है और अमलदार है उसको भी निशान बना देना और उसको लेना मार डालना क्योंकि हमारे दिल में ऐसा है कोई उसको हुकम हुआ है उसका ऑफिसर नहीं दिया है ऐसा है बस दिल में आ गया एक मारू उसको मारा ऐसे अगर हम बन जाएं हिंदुस्तान में तो आखिर में हमारे हाल तो बहुत ही बुरे होने वाले हैं। कोई आदमी आराम से नहीं रह सकता है ऐसा कहते हैं कि तो ऐसे जंगली मुल तो काफी बड़े है जिसमें कोई आदमी सही सलामत है ऐसा नहीं कहा जाए क्योंकि उनके हाथ में बंदूक लेती है और बंदूक इसी कारण कि किसी का खून करता रहा जो खून करते हैं उसके दिल में ऐसा नहीं है कि इंसान का खून कैसे करें वो तो जो खून करता है वो किसी को जिंदा तो कर ही नहीं सकता है हकीकत तो ऐसी है कानून ऐसा है कि जिसने इंसान को बनाया है वो तो इंसान को ले भी जाए वो तो ईश्वर का काम हुआ क्योंकि कोई इंसान को बनाता नहीं जीव को कोई बड़ा बना सकता है आदमी तो जो आदमी जीव को बना नहीं सकता है उसको दूसरे खचीब लेने का वक़्त कहा से आया लेकिन होता है आज हिंदू के दिल में ऐसा हो मुसलमान शिकार बन जाए तो सिख के दिल में हुआ और मुसलमान के दिल में बनी कि हिंदू या सिख को शिकार करो तो आज तो वो करें लेकिन सब शिकार के चले गए इंसान जिसका शिकार कर सकते थे तो बच्चा आपस आपस में शिकार करेंगे यही कानून दुनिया का चला आया है और वही कानून हमने शुरू कर दिया है तो मैंने सोचा आपसे ये बात तो मैं कर दूंगा और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं वो मेरे पास एक ऐसा प्रश्न हो गया है काफी लोगों को तो हुकूमत ने पकड़ ली पकड़ लिए उस जमाने में हमारे हाथ में आजादी भी नहीं आ गई थी तो अरे आज भी जमा की आजादी नहीं आती तो जो पकड़ लिए हैं उसको तो पकड़ लिए उसके लिए तो हम बहुत कर सकते हैं तो, तो वाइसा साहब को अर्जी करो और वो कहें कि इसको छोड़ना है तो छूटे वाइसा साहेब भी अपने आप खुद कुछ से नहीं छोड़ सकता था तो, तो बाानून काम करते थे भले मार्शल वचन चले तो भी बाकान कर सकते तो बच्चे उनके ऑफिसर रहते हैं वो कानून के ऑफिसर रहते हैं उनको पूछते हैं वो कहते हैं कि इसको छोड़ो तो बड़ी तहकीक़त करने के बाद कोई छूट सकता है बाकी तो नहीं तो कहते हैं और ठीक है कि वो कानूनी बात है उसको पकड़े पीछे वो सजा होगा तो उसको सजा हो जाएगी हम उसमें दखल न दें तो लेकिन आज तो हमारे हाथ में हुकूमत आ गई हमने कभी हुकूमत तो चलाई नहीं है तो हमने ऐसा टान ले कि चलो मैं प्रधान हूं तो प्रधान की हिस्से से चलो इसको छोड़ देते ऐसा अगर हम शुरू कर दें तो हमारा खात्मा हो जाता है कभी लोग उनको पकड़ लिए तो उनको कौन क्या हमको होल्लहर करते हैं ना होल्लहर में किसी को खून कर लिया किसी को मारा किसी को क्या किया ऐसे लोगों को पकड़े पकड़े तो बचे को सब कुछ छोड़े होना नहीं चाहिए तो क्या करें तो मैंने तो बताया है और मैं तो अभी भी कह दूंगा कि कोई हुकूमत का ये काम नहीं है कि एक आदमी को पकड़ लिया है वो तो बारकानून पकड़ा है उसको पुलिस ने पकड़ लिया उसके पास शिकायत आ फरियाद हुई और पीछे हुकूमत किस कारण से कैसे छोड़े अगर हमने कोर्ट बनाई है हमने हमने प्रोसिक्यूटर बनाए हैं पुलिस बनाई है वो सब बनाए वो सब भिशूल और हम मेरे दिल में आ गया कि मेरा एक एक रिश्तेदार है या तो मेरा दोस्त है उसके लिए कोई सिफारिश लाते हैं तो भैया मैंने छोड़ दिया वो मेरे हिसाब से तो छूट नहीं सकता है तब वो कैसे छूटे एक तो बेगुनाह है तो, तो उसको छूट नहीं हम ये करें कि बेगुनाह आदमी कभी वो वो वो उस पर सजा हो ही ना सके इस तरह से हमारा जो जो न्याय का दफ्तर है उसको साफ रखें जज हमारे पास ऐसे होने चाहिए पुलिस वो वो जो जो प्रोसिक्यूटर है केस चलाने वाले हैं उसको भी ऐसे रखें कि खामो इतने केस तो हमने सजा पा दी और, और कोर्ट के पास से ऐसा नहीं लेकिन जिसको सजा होनी चाहिए उसी को सजा हो बेगुनाह को बेगुनाह को छोड़ इस तरह से तो करना चाहिए लेकिन वो सब कानून में कोर्ट का, का काम रहा है तब पीछे माना कि आज तो मैंने एक फरियाद की कि मुझ पर हमला किया तो उसको पकड़ो पकड़ लिया लेकिन अभी मैं कहता हूँ कि वो अभी क्या हो उसको पकड़ें पकड़ कर तो हमारा हमारी दुश्मनी बढ़ेगी इसलिए मैं किरादा करूँ उसको छोड़ो तो पीछे मैं कोई प्रधान के पास जाऊँ प्रधान को कहूँ कि छोड़ो ऐसे नहीं होना चाहिए मेरी निकाह में तो पीछे कोर्ट के पास जाओ जो फरियाद करता है वही आदमी कोर्ट के पास जाता है मैं तो मेरे पास तो कुछ नहीं जो मेरे तो मैं तो फरियाद तो की सही लेकिन अभी मैं उस बारे में कोई आपको बुरावा देना ही नहीं चाहता वो मैं उसको छोड़ देना ही चाहता हूँ तो पीछे वो कुर छोड़ सकती है और पीछे वहाँ प्रोसीक्यूटर रहता है उसको सम्मति देना है तो वो दे सकता है वो तो बराबर कानून से हुआ ऐसा तो हो सकता है पीछे कोई खून ही हो है तो खून कर लिया है उसको छोड़ना है तो खून खून की जो खून जिसने किया है उसको तो वो फरियादी कहता है कि छोड़ो तो भी छूट नहीं सकता है क्योंकि छूटे के पीछे हमारा काम चल नहीं सकता है तब वो कैसे छूटे तो मैंने तो वकालत किए है ना उस पर भी ऐसे आदमियों को छुड़ाए हैं तो तो कैसे तो पीछे वो जो जिस है उसको देना एक तो जो आदमी ने फर्याद की है शिकायत की है उसको तो कहना है कि खून किया है लेकिन वे अभी, अभी मेरा दिल ही नहीं कटा है, तो उसको सजा हो कुछ भी उसको छोड़ने से अच्छा है हम तो उसके दोस्त बन गए हैं वो उस वक्त गुस्से में आ गया उसने खून कर लिया अभी खून कर लिया इसलिए उसका खून करने से क्या फ़ायदा है मुझको उससे बेहतर है कि वो मेरा दोस्त बनता है तो मेरी कोई उसी खिदमत भी कर सकता है और क्या तो वैसे वो पर हो जाएगा ईश्वर की भक्ति करेगा तो ईश्वर भक्ति से मैं उसको महरूम क्यों करूं इसलिए मैं तो उसको नहीं रखना चाहता और पीछे वो खून है वो भी कहता है कि हाँ वो कोर्ट को कहेगा कि मैंने गुनाह तो किया है खून भी किया है लेकिन ईश्वर वक्त तुम उसको माफ करो जो जो शिकायत करने वाला है वो तो उसको माफ करता है लेकिन बात तो ऐसी है कि तो वो माफ करे तो भी क्या माफ ना करें लेकिन जब मैं आपसे पास आता हूँ मैं कबूल करता हूँ कि मैंने वो गुनाह कर लिया है उसको छोड़ें आप तो पीछे हो सकता है कि मैं अच्छा काम कर लूँगा और वो वो सारी समाज है उसकी भी मैं सेवा करूँगा इसलिए मुझको छोड़ा जाए तो वो तरीका है खोने को छूटने का मेरी निगाह है और वो तो बाानून हो सकता है लेकिन कोई हुकूमत आज बनी हुकूमत हमारे पास ऐसा कोई पहले था नहीं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 इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं कहना चाहता हूँ मुझको एक, एक ऐसा ही कहो हिदायत मिली है कि मैं जो कहता हूँ वो क्योंकि विषय इसमें भी जाता है तो पंद्रह में से ज़्यादा कहना ही नहीं चाहिए तो मैं तो जानता हूँ मैंने तो काफ़ी बोला हूँ और मुझको कोई ऐसा तो है नहीं के शौक है कि चलो बोलता ही रहो बोलना है तो कुछ का बोलो तो बोलो लेकिन जब ऐसा मुझको ऐसी हिदायत मिल जाती है कि पंद्रह मिनट से आगे नहीं जाओगे तो लोगों का ज़्यादा कल्याण होगा ज़्यादा लोग सुन देंगे और तुम्हारी बात सब सुनना तो चाहते हैं तो मैं इससे ज़्यादा आज आप नहीं कहूँगा आपको तो इससे मुझको आदत हो जाएगी पंद्रह मिनट से आगे बढ़ना ही